नमः तस्ब्रह्मणे नम तथा जाग्रदुक्त जाग्रदकार यदम तम्यहम शातिपाठ भद्र कर्णे भीषण यदेवा भद्रम पश्ये माक्षत्रा तिरयरंगय तुष्टभागम सस्तनुभि यशे मदेवितज हो शांति शांति शांति हे देवगण हम कानों से कल्याण में वचन सुनें यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अंग और शरीरों से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हित कर आयु का भोग करें त्रिविध ताप की शांति हो स्वस्तिन न इंद्रो वृद्ध स्रवाह स्वस्ति न पूषा विश्वभेदा स्वस्ति नक्षो अरिष्ट देवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दातु ओम शांति शांति शांति महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करे परम ज्ञानवान अथवा परम धनवान पूषा हमारा कल्याण करे जो अरिष्टों आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक है वह गरुण हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करे त्रिवी शताब्द की शांति हो आगम प्रकरण भाष्यकार का मंगा मंगलाचरण प्रज्ञा सो प्रत स्थिर चरण क्या व्याप्यलोका भुक्ता भोगा सब्ष्टा पुनरपी धीषणो भाषा कामजनियान्शेषा शपति मधुर्भंग माया भोजन माया संख्या परम परमृतम ब्रह्मय तमी जो अपनी चराचर व्यापनी ज्ञान राशियों के विस्तार से संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर अर्थात जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोग करने के अनंतर फिर स्वप्नावस्था में बुद्धि से प्रकाशित वासना जिन्हें संपूर्ण भोगों का पान कर माया से हम सब जीवों को भोग कराता हुआ स्वयं आनंद का भोगता होकर शयन करता है तथा जो परम अमृत और अजन्मा ब्रह्म माया से तुरय चौथी संख्या वाला है उसे हम नमस्कार करते हैं यो विस्वात्माज विषया प्रशभाशभषा पश्चाचान्यामति विभवान् ज्योतिषास्व सूक्षमा सर्वान्ता पुनरपी शनै स्वात्मे स्थापय हे ता सर्वान्शेषा विगतगुणगण पात्मसौस्तुरी यह जो सर्वात्मा जागृत अवस्था में शुभाशुभ कर्मजनित स्थूल भोगों को भोग कर फिर स्वप्न काल में अपनी बुद्धि से परिकल्पित सूक्ष्म विषयों को सूर्य आदि बाह्य ज्योतियों का अभाव होने के कारण अपने ही प्रकाश से भोगता है और फिर धीरे धीरे इन सभी को अपने में स्थापित कर संपूर्ण विशेषों को छोड़कर निर्गुण रूप से स्थित हो जाता है वह तुरीय परमात्मा हमारी रक्षा करे संबंध भाष्य ओ मित्ते तदक्षरिद्याख्यानम वेदांतासार संग्रह भूतम इदम प्रकरण मोभित्ते तर मिथ्यादरभ्यते अतएव न संबंधाभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि पृथक संबंधाध्येय संबंधाभिधेय प्रयोजनानि तो वेदाते समाधेय प्रयोजना त्य भविमर्थाप्याचिख्याशु नक्षेप तो वक्तव्यानि ओम यह अक्षर ही यह सब कुछ है उसका व्याख्यान रूप तथा वेदांतार्थ का सार संग्रहभूत यह चार प्रकरणों वाला ग्रंथ ओम इतद अक्षर मिदम आदि मंत्र द्वारा आरंभ किया जाता है इसीलिए इसके संबंध विषय और प्रयोजन का पृथक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है वेदांत शास्त्र में जो जो संबंध विषय और प्रयोजन हुआ करते हैं वे ही इस ग्रंथ में भी हो सकते हैं तो भी व्याख्याकार ऐसा मानते हैं कि जिन्हें किसी प्रकरण ग्रंथ की व्याख्या करने की इच्छा हो उन्हें संक्षेप से उनका वर्णन कर ही देना चाहिए तत्र प्रयोजन व साधना भी व्यंजकत्वन अभिधेय संबद्धम शास्त्र पारंपर्य विशिष्ट संबंधा विशिष्टसबंधाधेय प्रयोजन वह तत्जन मृत्यु मृत्युच्य रोगा रोग स्वस्थता तथा दुखात्मक प्रपंचोपे स्वस्थता अद्वैत प्रयोजनम् वहाँ प्रयोजन सिद्धि के अनुकूल साधन अभिव्यक्त करने के कारण अपने प्रतिपाद्य विषय से संबंध रखने वाला शास्त्र परंपरा से विशिष्ट संबंध विषय और प्रयोजन वाला हुआ करता है अच्छा तो इस शास्त्र का वह क्या प्रयोजन है सो बतलाया जाता है जिस प्रकार रोगी पुरुष को रोग के निवृत्ति होने पर स्वस्थता होती है उसी प्रकार दुखाभिमानी आत्मा को द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने पर स्वस्थता मिलती है अतः अद्वैत भाव ही इसका प्रयोजन है द्वैत प्रपंच विद्या कृतवाद् विद्या तदुपश सिया ब्रह्म विद्या द्वैतमेव सारंभ यत्र दैतमेवती यद त्योन्य पश्चे तन पश्चेदनोंो न्य दीयात आत्मवाभूत तत्कीयाद इत्यादि श्रुतिभ्योशैस्य सिद्धि दैत प्रपंच जनित है इसलिए उसकी निवृत्ति विद्या से ही हो सकती है अतः ब्रह्म विद्या को प्रकाशित करने के लिए ही इसका आरंभ किया जाता है जहां द्वैत के समान होता है जहां भिन्न के समान हो वहीं कोई दूसरा दूसरे को देख सकता है अथवा दूसरा दूसरे को जानता है जहां इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया है वहां यह किसके द्वारा किसे देखे और किसके द्वारा किसे जाने इत्यादि श्रुतियों इस से इसी बात की सिद्धि होती है तत्र त्र तोकार प्रथम प्रकरण आगम प्रधानम आत्मतत्व प्रत्युपयूत ये दैत प्रपंच अद्वैत प्रतिपत्तिरज्ज्वाव सर्पादी प्रति द्वैतस्य हेतुतो वैतथ्य प्रतिदनाय द्वित प्रकरण तथा द्वैतस्यापि वैतत्य प्रसंग तथावैत वैतथ्य प्रसंग्राप्त युक्तिथादर्शनाय तृतीय प्रकरण अद्वैत तथापत्ति प्रति प्रतिपक्ष भूता वादातराण्य वैदिक अोनवाद अत अथ तदुपत्ति भिरेव निराकरणाय चतुर्थ प्रकरणम् उन चारों प्रकरणों में पहला प्रकरण तो ओंकार के स्वरूप का निर्णय करने के लिए है वह आगम श्रुति प्रधान और आत्म आत्मतत्व की प्राप्ति का उपाय भूत है रज्जु में सर्पादी विकल्प की निवृत्ति होने पर जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार जिस द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने पर अद्वैत तत्व का बोध होता है उसी द्वैत का युक्तिपूर्वक मिथ्यात्व प्रतिपादन करने के लिए वै नामक द्वितीय प्रकरण है इसी प्रकार अद्वैत के भी मिथ्यात्व का प्रसंग उपस्थित न हो जाए इसलिए युक्ति द्वारा उसका सत्यत्व प्रतिपादन करने के लिए तृतीय अद्वैत प्रकरण है तथा अद्वैत के सत्यत्वनिश्चय के विपक्षी जो अन्य अवैधिक मतांतर हैं वे परस्पर विरोधी होने के कारण मिथ्या हैं। अतः उन्हें की युक्तियों से उनका खंडन करने के लिए चतुर्थ अलात शांति प्रकरण है कथम पुनरोकार निर्णय आत्मतत्व प्रतिपत्युपाय प्रतिपद्यत इति उच्यते ओ उच्यतेमित्येत एताद लंब एता लंबनमे एक तय सत्य काम ओम इत्यात्मा संयुजित ओमिति ब्रह्म ओंकार एवेदम इत्यादि इत्यादिश्रुतिभ्य ओंकार का निर्णय किस प्रकार आत्मतत्व की प्राप्ति का उपाय होता है सो अब बतलाया जाता है ओम यही वह पद है यही आलंबन है हे सत्यकाम यह जो ओंकार है वही पर और अपर ब्रह्म है आत्मा का ओम इस प्रकार ध्यान करें ओम यही ब्रह्म है यह सब ओंकार ही है इत्यादि श्रुतियों से यही बात जानी जाती है रज्ज्वादिव सर्पादि विकल्पस्यास्पदों आत्मा संप्राणादि विकल्पस्यास्पदो यथा तथा सर्वोपि वाक्पंचम विक ओंकार स चात्म स्वरूप मेवा तदभी तदिधायक ओंकार विकार प्राणादि रात्मा विकल्पो शधेयच प्राणादिरात्मकोभिधान नास्ति नाचारंभण विकारो नाम वाचा नामेय तद सेचातंत्री सर्व सित सर्व हिदम नावानी इत्यादि श्रुति सर्पादि विकल्प की अधिष्ठानभूत रज्जू आदि के समान जिस प्रकार अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य होने पर भी प्राणादि विकल्प का आश्रय है उसी प्रकार प्राणादि विकल्प को विषय करने वाला संपूर्ण वाग्विलास ओंकार ही है और वह ओंकार आत्मा का प्रतिपादन करने वाला होने से उसका स्वरूप ही है तथा ओंकार के विकार रूप शब्दों के प्रतिपाद्य आत्मा के विकल्प रूप समस्त प्राणादि भी अपने प्रतिपादक शब्दों से भिन्न नहीं है जैसा कि विकार केवल वाणी का विलास और नाम मात्र है उस ब्रह्म का यह संपूर्ण जगत वाणी रूप सूत्र द्वारा नामयमी डोरी से व्याप्त है यह सब नाम में ही है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है